शिवानंद स्मृति संग्रह परमाराध्य श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी कैलासानंद शिवेजस्य पराभक्तिगेपि रतिमा अहेतुकृपा सिंधु शिवानंदम नमाम्य हम जहाँ तक मुझे स्मरण है लगभग सैंतालीस साल पहले मुझे परमाराध्य श्री श्री महापुरुष महाराज के श्रीचरणों का दर्शन लाभ हुआ था 1919 सौ ईस्वी में दुर्गा पूजा की छुट्टियों में एक दिन तीसरे पहर साढ़े तीन बजे मठ के एक वृद्ध सन्यासी की कृपा से मैं महापुरुष महाराज के श्रीचरणों के समीप उपस्थित हुआ प्रथम दर्शन से ही मुझे बहुत आनंद मिला वे बहुत ही अच्छे लगे बातचीत थोड़ी बहुत हुई किंतु उनके मूर्ति के दर्शन सरल तथा करुणा और गां्भीर्यपूर्ण वार्तालाप तथा आसपास का वातावरण देखकर मुझे इतना अधिक आनंद मिला कि वह जीवन भर मेरे अंतकरण में संचित आनंद का उद्गम बना हुआ है वह अपने कमरे के उत्तर पूर्व की ओर एक कुर्सी पर बैठे थे दाहिनी ओर खुली छत थी वहाँ खूब धूप पड़ रही थी और कमरे का जंगला दरवाज़ा बंद रहने पर भी बाहर के सूर्यकिरणों से प्रकाश आ रहा था कुछ समय तक बातचीत होने के बाद मैंने पूजनी महापुरुष महाराज से कहा आज रात को मैं यहाँ रहूँगा उन्होंने कहा कोई परिचय पत्र है यहाँ कैसे रहोगे मैंने कहा परिचय पत्र नहीं है उसकी कुछ आवश्यकता होगी यह भी मैं नहीं जानता था इस पर उन्होंने फिर से कहा किसी साधु या भक्त का परिचय पत्र लाने से रह सकते हो नहीं तो हमारे नियमानुसार यहाँ रहने नहीं दिया जाता मैंने कहा धोती अंगूठा मैं लाया हूँ रात को यहाँ रहने के लिए उन्होंने उत्तर दिया धोती अंगूछा लाने से ही रहा जाएगा परिचय पत्र बिना यहाँ किसी को रहने नहीं दिया जाता संध्या हो आई थी अब अंधेरे में कैसे कलकत्ते लौट जाऊँ यहाँ तो ऐसे ही नियम कानून हैं इस प्रकार उधेड़ बुन और सोच विचार करते करते पूजनी महाराज को प्रणाम करके मैं मठ से निकल पड़ा एक बात से मुझे प्रसन्नता हुई कि जो कुछ भी हो हमारे देश में ऐसा एक भारतीय साधु प्रतिष्ठान है जहाँ के नियम कानून अच्छे हैं और वे नियम कार्य रूप में पाले जाते हैं इसकी उपयोगिता आज मैं यहाँ न रह सकने से ही भी नहीं सक भूलूँगा बल्कि श्रद्धा के साथ सदा मन में याद रखूँगा यहाँ मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि इसका अनुभव मेरे क्षुद्र जीवन में आगे चलकर विशेष कार्य कर तथा सहायक हुआ है फिर लगभग तीन साल बाद मैंने युगावतार श्री रामकृष्ण जगतजननी परमाराध्या श्री श्री मातृदेवी पूज्यपाद स्वामी जी आदि के विषय में जाना था तथा पूजनीय श्री श्री महाराज और श्री ठाकुर के और भी कई सन्यासी शिष्यों की चरण धूलि ग्रहण की थी उनका दर्शन वार्तालाप तथा उनके पवित्र संघ का भी लाभ प्राप्त किया था श्री श्री ठाकुर मठ और मिशन के कुछ केंद्रों तथा श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के कुछ केंद्रों तथा कुछ श्रद्धे साधु सन्यासियों और भक्तों के साथ परिचित होकर उनके आदर यत्न प्यार ने मुझे आकृष्ट किया था 1922 सौ ईस्वी के फरवरी मास के प्रारंभ में ढाका शहर के श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष महाराज की इच्छानुसार अन्य एक भक्त के साथ मैं बेलूर मठ में परम पूजनीय श्री श्री महा र, राजा महाराज पूज्यपाद श्री श्री महापुरुष महाराज और अमेरिका से लौटे हुए पूजनी स्वामी अभेदानंद महाराज को ढाका आश्रम तथा पूर्वी बंगाल में आने लाने की चेष्टा करने के लिए आया श्री श्री महाराज आने में राजी नहीं हुए पूजनी महापुरुष महाराज और पूजनी काली महाराज को लेकर हम लोग कुछ दिनों में ढाका लौट आए आते समय एक छोटी किंतु स्मरणीय घटना हुई पूजनी महाराजों के लिए हमने ट्रेन के दूसरे दर्जे और स्टीमर के प्रथम दर्जे के टिकट खरीदे थे उन दिनों दूसरे दर्जे में अच्छा प्रबंध था दोनों महाराजाओं के यत्न से बिठाकर हम दोनों अपने तीसरे दर्जे के डब्बे में रात बिताने के लिए थोड़ा स्थान लेकर बैठे रहे मन में विचार आया कि पूजनी महाराजों को किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं एक बार जाकर देख लेना चाहिए फिर मन में डर हुआ कि डब्बे में एक बार जगह छोड़कर जाने से फिर यहाँ स्थान मिलना कठिन हो जाएगा तो भी विचार आया कि इतने बड़े वृद्ध साधु महाराजों की कुछ खोज खबर लेना उचित ही है इस प्रकार सोच ही रहा था कि देखा हमारे तीसरे दर्जे के डब्बे के दरवाजे पर पूर्णिमा महापुरुष जी महाराज आ उपस्थित हुए हैं उन्होंने हंसते हुए पूछा क्यों जी तुम्हें बैठने की जगह मिल गई मैं तो उन्हें देखकर बहुत घबराया झट प्लेटफॉर्म पर उतरकर बोला महाराज आप क्यों आए मैं मन में बहुत ही लज्जित हुआ क्या करूं पूजनी महापुरुष जी के साथ मैं उनके डब्बे में पहुंचा वहां कुछ देर रहकर गाड़ी छूटने के दो मिनट पहले मैं अपने डब्बे में लौट आया यह घटना विशेष महत्व की नहीं है किंतु भूल जाने योग्य भी नहीं है उस दिन से जब भी मैं किसी रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म देखता तभी उस घटना की याद आने से चित्त में खेद उत्पन्न होता पूज्य महापुरुष जी के साथ उनके दो सन्यासी सेवक और हम दो जन ऐसे चार व्यक्ति थे गाड़ी रात के लगभग 11 बजे छूट कर प्रातःकाल ग्वालबंद पहुँचती है रात की बात विशेष याद नहीं है सूर्योदय हो रहा था तो उस समय विशाल पद्मा नदी में स्टीमर के दो मंजिल पर पूजनी महाराजों को लेकर हम चल रहे थे इतने में ही पूजनी काली महाराज ने कहा चाय कहाँ जल्दी जल्दी उन्हें प्रथम श्रेणी के कमरे में बिठाकर मैंने नीचे की नीचे से चाय ला दी महापुरुष महाराज ने हमसे कहा देखो मेरे लिए चिंता मत करो काली महाराज बहुत दिनों तक अमेरिका में थे चाय पीने का अभ्यास है उन्हें कोई असुविधा ना हो उस पर तुम लोग विशेष ध्यान रखना मुझे थोड़ी देर बाद देने से भी हो जाएगा किंतु काली महाराज को कोई असुविधा ना हो हम जहाँ तक संभव हो उनकी आज्ञा पालने का प्रयत्न करने लगे तीसरे दर्जे का टिकट रहने पर भी हम दोनों पूजनी महाराजों के पास आने जाने और बातचीत करने का मौका खोजते थे उनकी मधुर हंसी और सुंदर बातचीत से बहुत ही आनंद मिल रहा था स्टीमर में लगभग सात घंटे बीत गए यह तो यात्रा नहीं बल्कि उत्सव के समान है स्टीमर के लोह जंग स्टेशन पर रुकते ही अनेक भक्त जय ध्वनि करते हुए माला आदि लेकर पूजनी महाराजों को प्रणाम दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए भारी आनंद कम से कम मेरे जीवन में श्री श्री ठाकुर की कृपा से ऐसा अनुभव यह प्रथम था दोपहर को नारायणगंज स्टेशन पर स्टीमर के पहुंचते ही वहां पूजनी महाराजों के स्वागत के लिए ढाका के रामकृष्ण आश्रम और नारायणगंज केंद्र से साधु तथा भक्त लोग उपस्थित हुए थे सभी के हृदय में असीम आनंद दर्शन प्रणाम के अनंतर ढाका मठ के अध्यक्ष भोजनी महाराजों को एक मोटर में नारायणगढ़ से ढाका आश्रम ले गए हम लोग सारा सामान लेकर थोड़ी देर बाद ट्रेन से ढाका आए ढाका आश्रम में प्रविष्ट होकर मैंने देखा आश्रम का रूप एकदम बदल गया है साधु परिचित अपरिचित अनेक नर नारियों से आश्रम का प्रांगण ठसा थस भरा है सभी के हृदय में आनंद और उल्लास है उनकी उपस्थिति के समय आश्रम में प्रवेश करने पर लगता था मानो आश्रम में सदा ही उत्सव हो रहा है सात सप्ताह तक ढाका नारायणगंज मैमन सिंह तथा बूढ़ी गंगा के उस पार कुछ मील दूर बेंजारा नामक ग्राम में सभी लोग आनंद से महाराजाओं के पुण्य सानिध्य ने पूजा भजन धर्म प्रसंग श्रवण प्रसाद ग्रहण आदि के माध्यम से आनंदोत्सव में समय बिता रहे थे पूर्वी बंगाल के अनेक स्थानों से कितने ही धर्मपिपाशु आबाल वृद्ध बनिता भक्त आने लगे वेदविध उपदेश श्रवण श्री ठाकुर उत्सव आश्रम में तथा तो आश्रम के बाहर धर्म प्रतिष्ठान अथवा शिक्षा प्रतिष्ठानों में बृहत् एवं अल्प अमानुष्ठान तथा तो समानुष्ठान तथा तो भजन कीर्तन आदि में तभी सम्मिलित हुए पूजनी दोनों महाराजों ने ढाका आश्रम में अनेक भाग्यवानों को दीक्षा दी ढाका से शिवरात्रि के दिन पूजनी दिनों पूजनी दोनों महाराजों ने मैमन सिंह के लिए रेल द्वारा प्रस्थान किया हम कुछ लोग गाड़ी में साथ थे इस प्रसंग में एक घटना दूसरों के निकट छोटी होने पर भी मेरे लिए चिरस्मरणी है दोपहर को गाड़ी में बहुत गर्मी हो रही थी मैं पूजनी महापुरुष महाराज के डब्बे में था मुझे देखकर उन्होंने कहा मैं तुम्हें किराए के रुपये दूंगा। तुम अपना टिकट बतवाल बदलवा लो और मेरे पास ही रहो मैंने उत्तर में कहा जी महाराज मैंने भी सोचा है कि वैसा ही करूंगा। मैं ऐसा अवसर छोड़ना नहीं चाहता रुपये मेरे पास हैं इस प्रकार गाड़ी में उनके चरणों के पास रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मैं भावचक्का सा हो गया सोचने लगा क्या करूँ गाड़ी छूटी गर्मी बहुत थी गर्म हवा भीतर आ रही थी पूर्णि महाराज थोड़ा सो जाए तो अच्छा हो ये वृद्ध हैं क्या करने से इन्हें नींद आ सकती है सोचने लगा वे लेटे थे उनके पैरों पर मैं हाथ फेरने लगा श्री भगवान की कृपा से सफल हुआ कुछ मिनट तक सेवा करते रहने से वे सो गए और प्रायः पूरे रास्ते भर गाड़ी में सोते रहे नींद खुलने पर वह बहुत प्रफुल्लित मालूम हुए इससे मेरे हृदय में अभूतपूर्व तृप्ति हुई मैमनसी में, में एक जमींदार के बड़े भवन में सबके रहने का प्रबंध हुआ किंतु शिवरात्रि होने के कारण उस रात को विशेष नींद नहीं आई पूर्णे दोनों महाराज सबके साथ शिव संबंधी संगीत का गान करते रहे और शिवरात्रि की पूर्व स्मृति संबंधी तथा अनान्य प्रसंगों में रात समाप्त हो गई दूसरे दिन वहाँ के आश्रम मंदिर की नींव डाली गई पूजनी स्वामी अभेदानंद महाराज किसी विशेष कार्य के लिए मेमन सिंह से बेलोर मठ चले गए जाते समय उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी मैंने जब उनसे कहा महाराज मैं आपकी विशेष कुछ सेवा नहीं कर सका तो मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा उसमें कोई दोष नहीं है बहुत यत्न से श्री श्री ठाकुर की सेवा पूजा करो उससे वह हमारे पास ही पहुँचेगा उनकी उस बात से मेरे मन में निश्चय हो गया कि श्री ठाकुर की सेवा करने से ही उनकी सेवा हो जाती है जितने दिन तक वे ढाका तथा मैमन सिंह रहे उतने दिन तक सभी उनके आशीर्वाद और स्नेह प्रेम के अधिकारी होकर आनंदपूर्ण हृदय से दिन बिता सके थे